राधारमण हरि गोविंद जय जय बोलवृंदवन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो कमलगलतम वागमृत जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्षम धाम जगद्धा नमा तत् प्रेरणया प्रवर्ति हमारा तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव अतिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चुन्मील ये नो तस्म श्रीगुर्व नम अनर्पित चरीम चरातयावती नक्कल सामर्पयत मुन्न तोभक्तिपुरट सुंदरद्वीतिब सन्दीपता सदा हृदय कंदर स्फुत वश्यची नयता मस्वदा भुजौ श्री राधामदन मोहनौ नारायण नमस्कृत्य नरम चरोतम देवी सरस्वती व्या तू जैमीर वाछाकलभ्य कृपासीुभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊप दुर्गतजनकयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मन मदयाद्रा तुलसी काननम यो हरिशुन बिहारी श्री चैतन्य चरताम अंतिम परिच्छेद है बीसवा परिच्छेद अंतिम लीला इसमें आठवी प्यार उसका निरूपण कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु श्री रायरामन के साथ में आप श्री नाम संकीर्तन उनकी महिमा का गायन कर रहे हैं श्री महाप्रभु शिक्षा प्रदान करते हुए श्री रायरामन से ये कह रहे हैं कि हे राय रामनंद रामानंद राय तो मेरे वचन को सुनो श्री हरिनाम संकीर्तन ही हाय हमारे लिए इस कलयुग में जहां इतनी विषमता हो रही है इस विषमता में श्री हरिनाम संकीर्तन ही हमारे लिए एकमात्र उपाय है बाह्य स्थिति में भी ये श्रीमंद महाप्रभु के वचन है और याई याई भाद भाद भाद भाद। और अंतर दशा में भी ये हमारे लिए परम परम फल की वस्तु है अंतर दशा में श्री किशोरी जो आप विरह में विकल होकर के जब कृष्ण वियोग में अत्यंत अत्यंत छित होने लगती है उस समय श्री किशोरी जी आप जैसे श्री ललता सखी विशाखा सखी से कह रही हैं राय रमन से कह रही हैं कि अरी सखी तू जो प्यारे का नाम मुझे श्रवण कराती है वह नाम ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है ये कृष्ण नाम यह विरह में विरही को धैर्य प्रदान करने वाली एकमात्र औषधि है दिव्य औषधि है यह मानो किसी विशिष्ट सर्प के विषैले सर्प के माथे के ऊपर एक अमृत की रेखा है जो जहरीले सर्प होते हैं उनके सिर के ऊपर एक सफेद रेखा होती है उसको अमृतवर्ती कहते हैं वर्ती माने है अमृत की बत्ती जैसे दिए में बत्ती होती है उसको अमृत वर्ती कहते हैं और कहते हैं सर्प के माथे के ऊपर जो वो रेखा है उस रेखा के द्वारा सर्प जहा विष के द्वारा किसी का नाश कर सकता है वहां उसी अमृत रेखा को यदि वो प्रदान कर दे तो विष का भी प्रभाव समाप्त हो जाता है तो विषेले सर्पों को जो बायी होते हैं माने सर्पों को बशीभूत करने वाले गारोणिक होते हैं वे सर्प को बाध्य करते हैं कि जिस व्यक्ति को उसने डसा है उसे वो अमृत की रेखा के द्वारा अमृत दान कर दे और उसे जीवित कर दे तो विरह उसके लिए कहा गया कि विषामृत एकत्र मिलन तप्षो चरवण विरह विषो अमृत इनका एकत्र मिलन है जैसे सर्प में विष भी है और अमृत भी है इसी प्रकार विषामृत एकत्र मिलन कैसा है बुलिस जैसे तप्त इक्षु रस चरवण गरम गरम जो ईख का रस है उसका अपना स्वाद है जिसमें गुड़ बन रहा हो और गरम खोल रहा हो गुड़ उसको गुड़ बनाया जा रहा हो ईख के रस को और ईख के रस को रस में से यदि उसकी मेल निकाल दिया जाए चाशनी के ऊपर जो मेल आया है उस मेल को निकाल दिया जाए और फिर वो जो रस आ रहा है गरम गरम उस गरम गरम रस को पिया जाए उसका अलग स्वाद है ठंडे होने में वो स्वाद नहीं है गर्म होने में उसका एक गरम गरम तो वो जीप भी जले और उसका स्वाद भी अद्भुत उसमें से नूनखरापन जो है वो निकाल दिया गया है चाशनी जो है वो चाशनी को बना करके चाशनी में जो खारापन था कड़वापन था उस सब को निकाल दिया गया और उसको निकाल करके और फिर जो बढ़िया रस निकल रहा है अभी चाशनी इतनी गाढ़ी हुई नहीं है कि वो जम जाए अभी तीन तीन तार की चार तार की चाशनी बनी है अभी तार की चाशनी चाशनी नहीं बनी है गुड़ जमाने लायक चाशनी नहीं बनी है परंतु तो उस कुछ हल्की चाशनी पतली जो चाशनी है उस चाशनी का जो स्वाद है वो अद्भुत है और उसमें से खारीपन नुनखोड़ापन भी निकल गया है खारीपन भी निकल गया है और वो जीप भी जलती है और वो स्वादिष्ट भी बड़ा है तो तपते इक्शु रस चर्वण जैसे गर्म की चाशनी उसका स्वाद अलग है ऐसे ही बिरह एक और गर्म है पीड़ा प्रदान करने वाला है और दूसरा दूसरा उस बिरह में भी परम परम आनंद की प्राप्ति होती है इसीलिए कबीर दास ने एक बड़ी सुंदर बात कही कबीर दास जी ने कि बिरहा बिर मत कहो बिर है सुल्तान बिर तो राजा है क्योंकि वह प्यारे को भी उपस्थित कर देता है और उसके सारे गुणों को भी प्रकट कर देता है तो जैसे राजा में संपूर्ण वैभव पूरे राज्य का वैभव उसका प्रतीक बन करके राजा सामने उपस्थित होता है इसी प्रकार ये विरह संपूर्ण प्रेम के माधुर्य को सर्वोत्तम रूप में प्रकट करने वाला होता है तो श्री किशोरी जो राय से यही कह रही हैं विशाखा सखी से यही कह रही हैं है कि के सखी ये कृष्ण नाम परम विजयते आहा तू कृष्ण नाम का मुझे श्रवण करा रही है इस समय और नाम के द्वारा मेरी विरह की मूर्छा को दूर कर रही है यह सर्वोत्तम होकर के विराजमान है इससे बढ़कर के और कोई दूसरी उत्तम वस्तु नहीं है श्री संकीर्तन यज्ञ करे कृष्ण आराधन से ही तो सुमेधा पाए और बाह्य अवस्था में आकर के हम साधकों के लिए भी श्री कृष्ण नाम यह हमारे सारे दोषों को दूर करके हमारे चित्त को अत्यंत निर्मल करने वाला होकर विराजमान है सर्वाधिक निर्मल होकर के ये कृष्ण नाम हमारे सामने विराजमान होता है तो साधक अवस्था में भी महाप्रभु बोलते हैं और जब सिद्ध अवस्था में श्री महाप्रभु श्री राधिका स्वरूप में विराजमान है उस समय भी कृष्ण नाम की महिमा का सखी के सामने गायन करते हैं जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कृष्ण का आराधन करते हैं वे ही सुमेधा हैं। जो संकीर्तन को छोड़ करके केवल अन्य किसी साधन के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहेंगे वे सुमेधा नहीं हैं वे कुमेधा हैं उनमें श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है क्योंकि जितने भी साधन हैं वे कृष्ण नाम के अधीन हैं परंतु कृष्ण नाम किसी साधन के अधीन नहीं है यज्ञ दान तब कोई भी करने के लिए बैठेंगे सबसे पहले नाम का आश्रय लेकर के जो अपने आप की शुद्धि और जितने भी पदार्थ हैं उन वस्तुओं की शुद्धि की जाएगी अपवित्र पवित्र करके यह स्मृत काक्षम ठाकुर के नाम ठाकुर के स्मरण के द्वारा ही बाह्य आभ्यंतर सूची की प्राप्ति होगी अन्यथा कोई शुचि की प्राप्ति नहीं होगी जहां शुक्लवर्ण श्री भगवान उनका स्वरूप ध्यान करने पर सब शोभा की प्राप्ति शुद्धि की प्राप्ति होती है और श्री महाप्रभु उसी रूप का दर्शन करा रहे हैं महाप्रभु स्वयं उसका वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण ही उस रूप का वर्णन कर रहे हैं कलयुग में श्री कृष्ण का जो अवतार साक्षात अन्य युगों में भगवान का भगवान रूप में अवतार हुआ और उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रकट किया परंतु कलयुग में भगवान भक्त आवेश रूप में प्रकट हुए जगत को यह दिखाते रहे कि मैं कहीं भक्त हूं और मैं स्वयं कृष्ण का आराधन करने वाला एक जीव हूं परंतु महाप्रभु जीव नहीं है महाप्रभु साक्षात कृष्ण है परंतु भक्त आवेश के द्वारा वे अपने आप को दिखा रहे हैं इसलिए प्राय बड़े बड़े विद्वानों को ये गलती हो जाती है भ्रम हो जाता है कि कृष्ण कोई श्री चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य भक्त है एक जीव है जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं, परंतु कृष्ण स्वयं भक्त बन करके अपना भजन करते हैं ये तो बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है महाप्रभु का स्वरूप इतना तो त्रियुग होकर के और अवतार हो करके विराजमान महाप्रभु के विषय में दो वस्तुओं का वर्णन किया गया एक तो वे प्रछन्न अवतार हैं प्रछन्न अवतार का तात्पर्य है अपने आप को भक्त करके दिखा रहे हैं जबकि हैं ईश्वर और त्रियुग भगवान का एक नाथ प्रहलाद जी ने कहा त्रियुग त्रुग का मतलब है सतयुग त्रेता द्वापर इन तीन में तो आप साक्षात ईश्वर रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं परंतु कलयुग में ईश्वर रूप में अपने आप को प्रकट न करके कलयुग में मैं कृष्ण का भक्त हूं इस रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं इसलिए प्रछन्नावतार है और भगवान का एक नाम त्रियुग है प्रहलाद ने उनको त्रियुग कहा और श्री कर्भाजन योगेश्वर आदि ने श्रीमद महाप्रभु को प्रच्छ अवतार करके अर्थात का छपा करके वे अपने आप को भक्त रूप में ही सदा प्रकट करते हैं और भक्त के रूप में वे अपने आप को स्थापित भी करते हैं कि आई नंद तनुज किंकर थतम माम विश्व में महामुधा मैं किंकर हूं आपका भक्त हूं संसार में पड़ा हुआ ऐसा दिखाते तो कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम कृष्ण ये वर्णन करते हैं और अंग कांति से अकृष्ण है मन गोरे होकर के विराजमान है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम का अर्थ अकार प्रश्लेष करके नहीं किया जाएगा तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा कृष्णवर्ण वर्ण है अंग से वे काले हैं तो ऐसा ऐसा ही नहीं कृष्ण का तो किया जाए श्यामी किया जाए तो वो कहीं संगत नहीं होगा इसलिए त्वसा अकृष्णम अकार प्रश्लेष करके उनका अर्थ अंग कांति से तो गौर है किशोर जी ने उनको जो भाव कांति दी है परंतु कृष्णम वर्ण थी तो कृष्ण वर्णम कृष्ण का वे सदा वर्णन करते हैं इसलिए कृष्ण उनका नाम है कृष्ण का वर्णन करने वाले अथवा कृष्ण कृष्ण ये वर्ण जिनकी जिह्वा के ऊपर सदा विराजमान है कृष्णवर्णम के दो अर्थ कृष्ण ये शब्द उनके जिह्वा के ऊपर विराजमान है अथवा कृष्ण का वे वर्णन करते हैं कृष्ण की रूप माधुरी प्रेम माधुरी का वे वर्णन करते हैं अंग से कैसे हैं तुषा अकृष्णम वे अपने अंग कांति से अकृष्ण माने गौर होकर के विराजमान हुए हैं अंग कांति से वे गौर होकर के शिवप्रिया जी ने उनको गौर स्वरूप प्रदान की है अथवा त्विषा कहकर के बताया कि उनकी जो आकृष्ण कांति है उनकी जो गौर कांति है उनसे वे सर्वदा युक्त हैं अर्थात नुकुंज लीला में तो कृष्ण और राधिका दो स्वरूप धारण करके हुए परंतु तो श्री गौर लीला में वे अति निविड़ मिलन प्राप्त करते हुए एक होकर के विराजमान हुए निकुंज में श्री राधा कृष्ण का निविड़ मिलन है परंतु तो यहां पर अति निविड़ मिलन है अति निविण मिलन में मुख दो नहीं रहे मुख एक हो गया आंखें चार नहीं रही आंखें दो ही हो गई नासक दो नहीं रही नास्कत एक ही हो गई अधर मुखारविंद एक होकर के विराजमान हुआ तो तिषामाने अंग कांति से युक्त जो स्वरूप है यहां रोम में रोम का मिलन होकर के विराजमान हो गया रोम रोम का मिलन हो गया इसलिए वे अंग कांति को आत्मसात करके श्री राधिका को आत्मसात करके वे एक स्वरूप में प्रकट हुए हैं तुषा आकृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम अंग उपांग पार्षद इनके साथ में वे युक्त हैं अंग हैं श्री बलदेव अर्थात श्री सखी मंजरी के रूप में अनंग मंजरी के रूप में जिनके स्वरूप के साथ श्री अनंग मंजरी जी प्रकट हुई तो वो अंग अंग संग उपांग जो हैं वे श्री अद्वैत आचार्य उपांग होकर के विराजमान हैं अस्त्र है हरिनाम जहां श्री गदाधर शक्ति से युक्त होकर के विराजमान हैं, श्री नारद भक्त रूप होकर के विराजमान हैं। तो सांगोपांगास्त्र पार्शदम सांग और उपांग अंग हो गए श्री नित्यान प्रभु उपांग हो गए श्री अद्वैताचार्य और यज्ञ संकीर्तन प्राय श्री श्रीवास वे हो गए भक्त नारद अवतार और श्री गदाधर वे श्री राधिका अवतार होकर के ही विराजमान हैं शक्ति स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं तो अंग उपांग शक्ति इनसे युक्त होकर के विराजमान हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय संकीर्तन प्राय उनका यज्ञ किया जाता है और संकीर्तन प्राय यज्ञ करने पर जहां कोई भी प्रकार की नवधा भक्ति की जा रही है सभी भक्तियों के बीच में संकीर्तन का प्रयोग किया जा रहा है यज्ञ संकीर्तन प्राय संकीर्तन प्राय जो यज्ञ है उनको करते हुए विराजमान है यज्ती सुमेधसा, जो मेधा वाले जन हैं, वे तो यज्ञ प्राय यज्ञ की प्रधानता वाले यज्ञ से नाम की प्रधानता वाले यज्ञ से उनकी आराधना करते हैं जो कुमेधाजन है जिनमें अभी बुद्धि उदित नहीं हुई है वे अन्य अन्य भक्तियों को प्रधान करके मानते हैं नाम को गौण करके मानते हैं तो यह जनती सुमेध जो सुमेधा जन है वो उनकी आराधना करते हुए विराजमान होते हैं श्री महाप्रभु कह रहे हैं के नाम संकीर्तन हरित सर्व अनर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास श्री नामोदय करने पर नाम संकीर्तन ये भक्ति में प्रवेश का प्रथम स्वरूप ही है जहां गुरुपादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षा शिक्षण विश्रम भेण गुरु सेवा भक्ति के चौसठ अंग जहां बताए गए वहां पर तीन अंग भक्ति में प्रवेश करने वाले प्रवेश कराने वाले गुरुपाद पादाश्रय, श्रीमद गुरुदेव के चरणों का आश्रय फिर उनसे कृष्ण दीक्षा शिक्षण श्री कृष्ण नाम मंत्र की शिक्षा प्राप्त करना ये दूसरा और विश्रमभेड़ गुरु सेवा परम विश्वास के साथ में श्री गुरु की सेवा करना तो ये तीन जो वस्तुएं हैं ये तो भक्ति में प्रवेश कराने वाली और इन तीन भक्ति के भक्ति में जब प्रवेश हो गया तब मुख्य जो वस्तु है वो है नाम संकीर्तन तो नाम संकीर्तन जब साधक करता है तो साधक करने पर उसके द्वारा उसे दो वस्तुओं की साधन अवस्था में प्राप्ति होती है साधन अवस्था में दो वस्तु हैं कौन कौन सी बोले ले अग्नि और शुभदा ये साधन भक्ति के दो गुण है साधन भक्ति भाव भक्ति बनती है भाव भक्ति के दो गुण हैं मोक्ष लघुता और भावभक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति बनती है प्रेम लक्षणा भक्ति के फिर से दो गुण है कि सान्द्र नंद आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षण ऐसे भक्ति के सामान्यतः छह गुण बताए परंतु दो दो करके उन गुणों का जो होता जाएगा और अंत में प्रेम लक्षण भक्ति में छह गुण हो जाएंगे तो यहां उसी की वो संकेत कर रहे हैं कि सर्व शुभोदय नाम भक्ति के द्वारा संपूर्ण शुभ की प्राप्ति होती है सर्व शुभोदय के तात्पर्य है कि कर्म के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त हैं वो नाम के द्वारा भी प्राप्त हो जाएंगी और ज्ञान के द्वारा जो शुभ की प्राप्ति होती है वो भी श्री नाम के द्वारा उस शुभ की भी प्राप्ति हो जाएगी तो शुभ के दो स्वरूप हैं शुभ का एक स्वरूप है सुकृत या पुण्य और दूसरा है उस पुण्य का भोग नाम के द्वारा पुण्यो की प्राप्ति हो जाएगी परंतु कृष्ण नाम की इतनी महिमा है मधुरमा है कि भोग की ओर भोग प्राप्त होने पर भी उसकी ओर साधक की दृष्टि नहीं रहेगी उसकी दृष्टि सेवा में ही एकमात्र उसकी दृष्टि रहेगी जैसे शेठ जी के पैर दबाने वाला जो सेवक है वो भी सेठ जी के गद्दे के ऊपर बैठा हुआ है और एसी चल रहा है तो ये नहीं है सेठ जी को हवा लग रही है नौकर को भी पूरी हवा लग रही है पूरा वहां पर जो सुगंध है वो सेठ जी को भी मिल रही है नौकर को भी मिल रही है पर नौकर का किंकर का उस भोग में कभी भी दृष्टि नहीं है दृष्टि उसकी सेवा में ही है जो प्रियजन है उसकी सेवा में दृष्टि है उसका अपने भोग के लिए कभी भी तो उसकी दृष्टि नहीं है वो वहां इसलिए नहीं जा रहा है कि चलो सेठ जी के कमरे में एसी चल रहा है तो मैं भी वहां पर या हीटर चल रहा है तो मैं भी वहां पर गर्म हवा खा लूंगा गर्मी में रहूंगा वो इसलिए नहीं जाता है तत्वता हृदय से वो सेठ जी की सेवा करने के लिए जा रहा है इसलिए वैकुंठ में परम सुख है परंतु बैकुंठ सुख की ओर जरा भी ध्यान नहीं है संसार के नौकरों का तो ध्यान होता है कभी कभी प्राय होता है परंतु जो भक्ति के कारण भगवत सेवा कर रहे हैं उनको भोग की समानता होने पर भी उनमें कभी प्रवृत्ति नहीं है भोग में प्रवृत्ति नहीं है वैकुंठ में वे परम आनंद की प्राप्ति करते हैं तो शुभोदर्क का मतलब है संपूर्ण भोगों की प्राप्ति और ज्ञान कर्म इनसे भी बढ़कर के जो फल उसकी प्राप्ति ये शुभ का मतलब है और अशुभ निवृत्ति का तात्पर्य है कि उस भक्त के संचित क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों प्रकार के कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी तो क्लेश अग्नि और शुभदा क्लेश को समाप्त करके और भोग और सेवा सुख यही उसके लिए सबसे बड़ा शुभ वस्तु है उसको प्राप्त करते पर ऐसा कहते कहते श्रीमंद महाप्रभु प्रेम के उल्लास में कहने लगे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्न निर्वापणम श्रेयक कैरव चंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामवादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तन उनकी आठ विशेषताएं यहां निरूपण की इस यहां इस श्लोक में आठ विशेषण संकीर्तन के दिए गए चेतो दर्पण मार्जनम एक फिर भव महादावाग्न निर्वापण ये दूसरा फिर श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम तीसरा फिर विद्यावधु जीवनम चौथा फिर आनंद आनंदाम पांचवा पृथ्वर स्वादनम छठा और सर्वात्म स्नपनम ये और परम ये आठवा ये आठ विशेषण दिए गए इन आठ विशेषणों के द्वारा भजन की जो नौ अवस्थाएं हैं उन नौ अवस्थाओं को कहीं पूरा कर दिखा दिया गया प्रेम प्राप्ति तक जो नौ अवस्थाएं निरूपण की गई आदो श्रद्धा तथा भजन क्रिया तीन तत्व अनर्थ नृत्ति चार तत्व निष्ठा पांच तथा धरती ही सात तत्व भाव ततप प्रेम आप प्रेम ये नौ ये नौ दशाएं और इनके बाद में फिर कृष्ण माधुर्य का आस्वाद कृष्ण सेवा ये दसवीं में विष्णा चक्रवर्ती ने तो पांच और जोड़ दिए थे नौ की जगह चौदह कर दिए थे पहले कृष्ण सेवा फिर आ, पहले साधु संघ फिर साधुसेवा फिर श्रद्धा फिर पुनः साधुसंघ श्रद्धा के पहले भी साधसंग, श्रद्धा के बाद में भी साधसंग और साधसंग होने पर फिर भजन की रुचि ये मुख्य रुचि नहीं है फिर भजन क्रिया अनुचि निष्ठा रुचि आ सकती जहां प्रेम उत्पन्न हो गया प्रेम के बाद में भगवत साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार के बाद में भगवान माधुर्य का आस्वाद तो दो पहले दो बाद में और एक बीच में ऐसे पांच चीज जोड़ करके नौ की जगह चौधे कर दिए थे श्री महाप्रभु कहने चेतो दर्पण माध्यम इसके द्वारा दिखाया कि श्रद्धा साधुसंग और भजनक क्रिया ये तीन चीज दिखाई चेत दर्पण महाजनम इस विशेषण के द्वारा चित्रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाला है ये चित्रूपी दर्पण स्वच्छ कब होगा जब साधु संग होगा साधु सेवा होगी श्रद्धा होगी और श्रद्धा होकर के जब भगवत सेवा की जाएगी साधुजनों की सेवा की जाएगी तो श्रद्धा और साधु संग ये दो शुद्धा सा भजन क्रिया ये तीन जो साधन हैं ये तीन साधन पहले विशेषण के द्वारा दिखाए फिर भव महादावाग्न निर्वापण इसके द्वारा कहीं भजनक क्रिया के साथ में अनर्थ निवृत्ति इसके द्वारा दिखाई भवनिर्वापण और दावाग्न निर्वापण इसका मतलब है संसार सब स आसक्तियों को त्याग करके और फिर ठाकुर का भजन करना और उसमें ही लगना फिर श्रेख कई रवचंद्र का वितरण तो भाव निर्धारण के द्वारा अनर्थ निवृत्ति श्रद्धा शासन भजन क्रिया ये हो गई चेतन दर्पण महाजनम और भाव निवृत्ति ये हो गई भजन क्रिया और फिर भजनक क्रिया के बाद में अनर्स ये जो चौथा पांचवा जो अंग है वो हुआ अनवृत्ति और अनर्स होने पर साधक की जितनी भी अन्य ये भाव भव महादावाग्न भाव भवनिर्वापण और दावाग्न निर्वापण में निष्ठा उसकी निष्ठा ऐसी हो जाएगी कि वो जाएगा नहीं तो श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम इसके द्वारा श्रद्धा भजन क्रिया अन्यवृत्ति फिर निष्ठा और रुचि तो श्रेय कैरव चंद्र का वितरण इसकी उसको प्राप्ति होगी श्रेय कैरव चंद्र का जैसे चांदनी चंदा की आने पर पुमुदनी खिलती है ऐसे ही उसे कहीं अपूर्व रुचि की प्राप्ति होगी भजन में रुचि की प्राप्ति होकर के विद्यावधु जीवनम इसमें आसक्ति की स्थिति दिखाई उसे नाम ही आसक्ति प्राप्त करा देंगे और नाम आसक्ति प्राप्त करा करके आनंद नाम बुद्धि वर्धनम परम आनंद जो है उसकी उसे प्राप्ति होगी तो रुचि के बाद में आनंद की प्राप्ति तो रुचि निष्ठा आसक्ति ये आसक्ति की प्राप्ति है आसक्ति की प्राप्ति हुई आनंदाम पृथ्वीपूर्णाम भाव की स्थिति हुई और सर्व आत्म ये प्रेम की स्थिति हुई तो जितनी भी स्थिति है वे सब प्राप्त हो जाएंगे और अंत में परम विजयते परम का तात्पर्य है नाम ही उसे स्वरूप की प्राप्ति करा देगी दोबारा सुन लें चेतो दर्पण मार्जनम इसके द्वारा तीन स्थितियों का वर्णन किया श्रद्धा साधु और भजन क्रिया फिर भव महादाग्न निर्वापणम भव निर्वापण के द्वारा भजन क्रिया के बाद में अनर्थ निवृत्ति ये चौथी स्थिति हो गई श्रद्धा साधु संघ भजन क्रिया भिन्न तो क्रिया के, के बाद में अनर्थ निवृत्ति तो अनर्थ निवृत्ति हो गई भाव दाबाग्न निर्वापण संसार की निवृत्ति फिर दावाग्नवापरम कहकर के जहाँ अनर्थ निवृत्ति हुई है अनर्थ निवृत्ति के बाद में निष्ठा की स्थिति आ गई दाबाग्न निर्वापरम में निष्ठा की स्थिति आ गई फिर शेख कई रव का वितरण निष्ठा के बाद में रुचि की स्थिति आई श्री कैरव चंद्र का वितरण श्रेयरूपी कुमुद् को खिलाने वाले फिर विद्यावधु जीवनम इसमें रुचि के बाद में आसक्ति की स्थिति आई विद्यावधु जीवनम विद्या, विद्या रूपी वधु के भी जीवन है फिर आनंद नाम बुद्धि वर्धनम इसके द्वारा भाव की स्थिति आई कि जब श्री कृष्ण नाम रूपी चंद्रमा उदय होंगे तो आनंद का समुद्र बढ़ेगा आनंदामुदर्धनम और फिर प्रतिप्रदम पूर्णामता प्रेम की स्थिति आई आठवीं स्थिति और फिर सर्वात्म स्नपनम ये जो स्थिति आई ये स्थिति आई अंत में प्रेम की परम प्रेम की स्थिति आ गई भाव के स्थान के बाद में प्रेम की स्थिति और फिर अंत में परम परम का तात्पर्य है कि पार्षद देह प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करके पार्षद देह प्राप्त करके मंजरी स्वरूप प्राप्त करके शिवप्रिया लाल की परम परम सेवा करना उस स्थिति को प्राप्त करते हुए परम जो साधन की स्थिति है उसमें साधक विराजमान हो जाएगा श्रीमद महाप्रभु इसी श्लोक उनकी ही व्याख्या करते हुए आगे कह रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम अब एक एक श्लोक की एक एक विशेषण उनकी व्याख्या कर रहे हैं कि दर्पण यदि मेला है तो मेला दर्पण होने पर चित्त में जो वस्तु है उसका पूरा का पूरा प्रकाशन नहीं होगा ऐसे ही चित्त एक दर्पण के समान है जो किसी वस्तु को हृदय में एक बार एक सामान्य स्फूर्ति उसकी कराता है चित्त एक ऐसी इंद्री है जिससे मैं किसी वस्तु का दर्शन कर रहा हूं कोई वस्तु है अब पता नहीं है क्या है कागज है कोई पत्र है उसका पता नहीं है कोई वस्तु है उस वस्तु का मैं अनुभव कर रहा हूं और वो वस्तु को मुझे कुछ सुख दे रही है या दुख दे रही है तो जो सर्व व्यापक वस्तु है उसका जहां अनुभव होता है ऐसी इंद्री का नाम है चित्त चित्त में डबल ता है शंकराचार्य ने कहा कि यदि एक ता हट जाए तो चित्त ही चित्र बन जाएगा ब्रह्म बन जाएगा ब्रह्म ही माया से युक्त होकर के कहीं चित्त बना है और उस चित्त में परमात्मा और जीवात्मा रूपी दो पुरुष विराजमान हैं। इनमें मुक्ति जो पुरुष है वो परमात्मा है जीवात्मा उसका अनुचर पुरुष है और वह कहीं विशुद्ध सत्वात्मक चित्त रूपी बैकुंठ में जीवात्मा और परमात्मा विराजमान है परंतु दो उपाधि हैं चित्त की एक उपाधि है विशुद्ध सत्व उसमें तो नारायण रह रहे हैं हम लोगों के चित्त में सबके हृदय में जो बैकुंठ का एक अंश है वो बैकुंठ का एक अंश चित्त विशुद्धम संगीतम एक संगीत विशुद्ध विशुद्ध वस्तु है मैं एक स्थान है और उसमें श्री निवास हैं चमकीले बसु में जो निवास करे वसुदेव में जो निवास करे उसका नाम वासुदेव तो चित्त हो गया वसुदेव या बसु और उसमें जो देवता के समान विराजमान है वे हो गए वासुदेव वसु में जो उत्पन्न हो उसका नाम वासुदेव चित्त में से एक ता हटा दिया तो चित हो गया उस चित स्वरूप पदार्थ वो सच्चिदानंद जो पदार्थ है वो मुख्य रूप से वहां विराजमान है वो चित्त में जो एक ता था वो एक पाही दो रूपों में प्रकट हो रहा है कहीं जगत की देवरूपी उपाधि के रूप में और कहीं उपाधि के रूप में सो भगवान तो रह रहे हैं वैकुंठ उपाधि में और उसी चित्त की जो माया उपाधि है उस माया उपाधि के भीतर रह रहे हैं जीवात्मा ये दास जीव ये भी चित्त में कहीं निवास कर रहा है जो चित्त पदार्थ था वासुदेव पदार्थ ये जीव तो माया रूपी चित्त में निवास कर रहा है एक एकता और ठाकुर जी जो निवास कर रहे हैं वह निवास कर रहे हैं बैकुंठ रूपी चित्त में सो बैकुंठ भी हमारे हृदय में है परंतु दिख नहीं रहा है वहां पर बैकुंठ में वासुदेव निवास कर रहे हैं और चित्त में जो माईक उपाधि है उस माईक उपाधि रूपी चित्त में जीवात्मा रूपी जो तटस्था शक्ति है वो तटस्था शक्ति की एक वृत्ति चित्त में निवास कर रही है तो रूपी उपाधि में दो पुरुष निवास कर रहे हैं माइक उपाधि में जीव रूपी पुरुष और उपाधी में उपाधि में श्री नारायण अंतनयामी होकर के हमारे चित्त में निवास कर रहे हैं अब यदि चित्त के डबल ता से एक ता को हटा दिया जाए तो फिर बैकुंठ का स्वरूप भी पता लग जाएगा कि बैकुंठ भी भगवत स्वरूप है चिन्मय है और हमारी मारक उपाधि हटने पर भी हमको भी वैकुंठ उपाधि की ही प्राप्ति हो जाएगी चिन्मय दे की पार्शदेह की ही प्राप्ति हो जाएगी इसलिए चित्त के डबल ताको कहीं साफ करना है उस ताको दूर कराना है और यह विचार करना है कि हृदय रूपी वैकुंठ में भगवान विराजमान हैं श्री शिवजी ने पार्वती जी से यही कहा कि सत्व विशुद्धम वसुदेव संयत यदीये तुम अपृत कि चित्त वह वासुदेव वह बैकुंठ रूप है विशुद्ध सत्व है और उसमें वासुदेव निरंतर दर निवास करते हैं इसलिए तुदेव मनसार विधीये हे सती जिससे में तुम्हारा पिता दक्ष प्रजापति यहां आया उस समय में मैं उन वासुदेव की सेवा करने में ही लगा हुआ था और तुम तो जानती हो कि मानसी सेवा कभी कभी सिद्ध होती है कभी होती है कभी नहीं होती है तब केवल उसको मांग लिया जाता है परंतु तो कभी कभी वो सिद्ध अनुभूति में आ जाती है तो मैं उस समय दास बन करके अपनी उपाधि से मुक्त होकर के चिन्हय उपाधि में ही विराजमान हो करके मैं उन वासुदेव की सेवा कर रहा था और मुझे उस समय वासुदेव सर्वम सभी वासुदेव हैं यह अनुभूति हो रही थी और उस समय तुम्हारे पिता को जब मैंने आते हुए देखा मैंने उस समय पिता को नहीं देखा था मैंने देखा अपने इष्ट को आते तो मैंने दक्षिण प्रजापति का भगवान सर्वत्र विद्यमान है उनका भी स्वागत किया मन सा विधियते परंतु तो वो स्वागत मन के द्वारा ही किया गया ये गलती हो गई आदमी को ईमानदार होना भी चाहिए और ईमानदार दिखना भी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का एक नियम है कि ऑफिसर ईमानदार हो भी और ईमानदार दिखे भी यदि दिखेगा नहीं तो फिर उसका अनुशासन चलेगा नहीं तो तुम्हारे पिता जिस समय आ रहे थे दक्ष प्रजापति भगवान शिव पार्वती जी से आ, सती से कह रहे हैं कि सती तुम्हारे पिता जब आ रहे थे उस समय मैंने उनमें अपने इष्ट का ही दर्शन किया और उनका मानसी उपचार के द्वारा मैंने सेवन किया जगत के उपचार छोटे हैं परंतु तो मानसी उपचार वही सबसे बड़ा उपचार है आपकी वस्तु तो आपको ही समर्पित की मां सु नमते श्री शंकराचार्य भगवत पाद उनका एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है परापरिचर्या उस परापरिचर्या नामक स्तोत्र में विधान कर रहे हैं कि मानसी परा जो सेवा है वही सबसे बड़ी सेवा हो करके विराजमान उपकरण की सेवा हो उपकरण हो परंतु तो उसके साथ में मानसी सेवा जुड़ी हुई नहीं है तो उपकरण को ठाकुर स्वीकार नहीं करेंगे बल्लाचार्य जी कहते हैं कि चेतस सेवा मानसी सा परा मता जो चित्त का श्री कृष्ण में ही लग जाना और लकड़ के जो सेवा की गई है वो मानसी सेवा ही परा है कृष्ण सेवा सदा काव्या कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए सिद्ध तनुष्जा उस कृष्ण सेवा को करने के लिए तीन प्रकार की सेवा मानसी तनुजा और इनमें सेवा चित्त का कृष्ण में लग जाना इसका नाम ही है सेवा और इन सेवाओं में मानसी सा पराम मानसी सेवा जो है वही परा सेवा होकर के विराजमान मानसी नहीं है और उपकरणों के द्वारा कोई हीरा पन्ना जवाहरात कितना भी ठाकुर को समर्पित कर रहा है कोई भी भोग समर्पित कर रहा है तब सेवा नहीं होगी वो सेवा ठाकुर ग्रहण करेंगे कि जान नहीं करेंगे इसलिए यदि मानसी सेवा से रहित होकर के सेवा की जाएगी तो वो सेवा केवल कर्म कांड मात्र बन जाएगी इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने भी भक्त साम्य सिंधु में कह दिया कि धन द्वारे या सेवा उत्तमता विदूरत्वात्तम तात्र योगोत्तर साधने जो सेवा धन के द्वारा की जाए सेठ जी ने कह दिया अच्छा एक पुजारी रख लो उसको चार या छह हजार रुपया महीना दे देंगे सेठ जी को कोई मतलब नहीं वे अपने काम में लगे हुए हैं व्यापार में लगे हुए हैं दिन रत फॉर्म बज रहे हैं उनके उनका काम चल रहा है जैसे और लोगों को नौकरी की तनख्वाह मिलती है ऐसे पुजारी को भी तनख्वाह मिल गई और सेवा करवाई जा रही है बोले, तुम बोले हमको अभी फुर्सत नहीं है फिर आएंगे बोले आरती हो आरती का समय हो गया चलो आरती की तैयारी है पहुंचो अभी हम बहुत काम में लग रहे हैं अभी नहीं आ सकते तो ऐसी सेवा को फिर ग्रहण नहीं करते वल्लभाचार्य जी स्पष्ट कहते श्री रूप गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि धन शिष्यादि विद्वारे कभी पैसे के द्वारा सेवा करा ली कभी गुरुजी तो आराम कर रहे हैं बोले भाई ठाकुर जी की सेवा बोले बेटा तू कर ले चेला को भेज दिया तू सेवा कर ले पहुंचा ठाकुर अभी हम बहुत काम में लग रहे तो बोल भी नहीं तो धन के द्वारा या चेला के द्वारा जो सेवा कराई गई वो अपनी उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो सेवा सेवा नहीं शब्दांतर में उसी को बल्लभा जी ने कह दिया कि वित्तीय सेवा की गई परंतु वित्तीय सेवा करने पर भी कहीं मन की आसक्ति नहीं है उसमें तो वो सेवा सेवा नहीं मानसी वो मानसी सेवा नहीं है मानसी सेवा ही होनी चाहिए और जो पुजारी है वो भी यदि सेवा कर रहा है ये सोच करके कि मुझे ये करना है वो करना है वहां जाना है वहां जाना है और ये मैं एक नौकरी कर रहा हूं इससे अपने बच्चे का पालन करना है परिवार का पालन करना है तो वो भी सेवा मुख्य सेवा नहीं वो केवल तनु या सेवा हुई उसका ठाकुर में कोई मन नहीं है पुजारी का भी उसका मन लगा हुआ है किसमें अपने परिवार में वो जैसे दुकान की नौकरी करता है ऐसे मंदिर की नौकरी कर रहा है कोई कोई अंतर नहीं दोनों तो उसको भी फल नहीं मिलेगा इसलिए सेवा करवाने वाला इसलिए किसी दूसरे की सहायता ले कि भाई पूरी सेवा मेरे शरीर की अपनी एक सीमा है मैं नहीं पहुंच सकता हूं इसलिए मुझे दूसरे की सेवा लेनी पड़ेगी अब मकान बंद मंदिर बनाना है तो कोई खुद चुनाई थोड़ी कर लेगा उसको तो इंजीनियर को बुलाना ही पड़ेगा उसको राजमजदूरों को बुलाना ही पड़ेगा कहीं दूसरी जगह से सेवा करनी पड़ेगी अकेला काम नहीं कर सकता परंतु तो उसकी सेव मांसी सेवा चित मानसी सब सेवा सबसे पहले उसमें लगी हुई है तो केवल तनु सेवा वह केवल कर्म है कर्म कांड बन जाएगी जो केवल वित्तीय सेवा की गई है पैसे से सेवा की गई है वो सेवा तो कहीं सेवा में गिनती है ही नहीं वो तो बस की जा रही है वैसे ही धन के द्वारा की जा रही है उसमें मन कहीं नहीं है वो सेवा में मुख्य नहीं है तन तनुजा और बित्तीजा दोनों सेवाओं के साथ में मानसी सेवा कहीं ना कहीं जुड़ी होना चाहिए मानसी नहीं है तो वो तनुजा विजा सेवा दोनों काम की नहीं है ठीक है कहीं शरीर से और धन की भी सेवा में जरूरत पड़ेगी पड़ेगी विजा सेवा की भी जरूरत पड़ेगी और तनुजा सेवा की भी जरूरत पड़ेगी परंतु उनमें मुख्य वस्तु है मानसिक भगवत समर्पण की भावना कहीं होनी चाहिए और इसी श्रीमद बल्लाचार्य जी के यही जो वचन थे उनको बिल्कुल समानांतर रूप में गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया कि धन शिष्यादि भीड़ द्वार यदि पैसा दे करके टाल दिया गया और उसमें कहीं मन नहीं जोड़ा हुआ है उस सेवा में तो वो मुख्य सेवा नहीं दी ऐसे ही शिष्यादि भीड़ द्वार शिष्य जो है उनसे सेवा करा दी और खुद पड़े हुए हैं खुद वीडियो देख रहे हैं तो वो ठीक नहीं है कि खुद तो विषयों में पड़े हुए हैं और कह दिया हाँ पहुंचो सेवा चलो पूरा करो तुम वो नहीं स्वयं अपने हाथ से सेवा होनी चाहिए किसी दूसरे की सेवा का भी सहायता ली जा सकती है परंतु तो प्रयास ये होना चाहिए कि कहीं मेरी सेवा कोई दूसरा चोरा न ले अम्बरीश की तरह से अमरीश महाराज की तरह तो सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए दूसरों को भी साथ में लेकर के सेवा करें क्योंकि मैं भी श्री बड़े गुरुदेव परम गुरु परात गुरु उनके अनुगत्य में सेवा करते हुए विराजमान हो रहा हूं क्योंकि गौरियाओं की जितनी भी जितने भी, भी गौरी नहीं सभी भक्त उनकी जितनी भी सेवा है कभी भी व्यक्तिगत सेवा नहीं है वह यौथ की सेवा है हम यूथ के भाग बन करके कहीं ठाकुर की सेवा करते हैं तो इतने पूरे विवेचन का निष्कर्ष हुआ कि मानसी सेवा प्रधान है यदि हम गृहस्थी में हैं, आश्रम में हैं, तो कुछ न कुछ उपचारों का भी प्रयोग करेंगे उपकरणों का भी प्रयोग करेंगे उपकरण के द्वारा सेवा की जाएगी परंतु जब पूरे विरक्त हो गए केवल कंथा करवा इनको धारण कर, कर के हम विराजमान हो गए और कहीं बाबाजी वेश ग्रहण करते समय लगोटी ग्रहण करते समय हमने तीन बार उच्चारण किया किसी व्यक्ति ने प्रईश शब्द का यदि तीन बार उच्चारण किया इसका मतलब है प्रईश उच्चारण करने के बाद में अब उसका घर से संबंध चुप गया पर कृष्ण रूप से ऐशो ऐसौ माने अब तू घर से निकल जा ठाकुर की सेवा में पहुंच गुरु ने ये कहलवाया और उस शिष्य ने यदि कौपिन धारण करते समय कौपिन का मार्जन होने के बाद में अधिरास होने के बाद में उसने कौपिन धारण किया है योग धारण किया है और प्रेषो प्रेसोच्चारण किया है तो अब वह विरक्त तो हो गया अब उसके पास में कोई साधन है नहीं तो सेवा कैसे करेगा तो यह नहीं है कि बाबा जी बन गए तो अब हम सेवा नहीं करेंगे सेवा की जाएगी बल्कि सेवा और ज्यादा बढ़ जाएगी घर में तो कोई कितना साधन इकट्ठा कर सकता है ठाकुर जी के हीरा पन्ना सबके बस की बात है नहीं तो ठाकुर जी को कांच गुंजा फूल पत्ते इनसे सजाएगा वो श्री यशोदा मैया कन्हिया को रत्नों से सजा करके भेजती हैं गैया चराने के लिए परंतु कन्हिया को यह लगे कि आज तो हमारा श्रृंगार ही नहीं हुआ जब तक वृंदावन की तुलसी वृंदावन के पुष्प वृंदावन के पत्ती इनसे कृष्ण को नहीं सजाया जाए तब तक कन्हियां को यह लगता है कि आज तो हमारा श्रृंगार ही नहीं हुआ अतः भूषितम अप्य भूषे यद्यप श्री कृष्ण रत्नों से भूषित होकर के गैया चलाने के लिए चले हैं पूरा श्रृंगार धारण करके फिर भी जितने भी सखागण वो बृंदावन के फूल पत्ता घास कली गुंजामाला मयूर पंख इनसे बन वेश से श्री कृष्ण को सजाते हैं तब कृष्ण को लगता है हाँ अब मेरा श्रृंगार पूरा हुआ कभी ठाकुर जी को माला नहीं मिले तो ठाकुर जी को यह लगे आज तो हमारा श्रृंगार अधूरा रह गया। वृंदावन के पुष्पों से उनको विशेष रूप से प्रीति है इसलिए श्रृंगार धारण करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जब उपकरण नहीं है उस समय भी ठाकुर की सेवा बढ़ेगी घटेगी नहीं मानसी सेवा करने के लिए बैठेंगे तब तो खूब खूब मानसी सेवा होगी और जितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपकरण हो सकते हैं उन सब उपकरणों का सेवा में प्रयोग होगा तो मानसी सेवा वह जूना है वह सफाई करने वाला वो बढ़िया कपड़ा है वाइपर है जिस बाइपर से चित्र रूपी दर्पण को मार्जन किया जाएगा चेतो दर्पण मार्जनम इसकी व्याख्या चल रही है कि चित्र रूपी एक दर्पण है उस दर्पण के ऊपर विषय भोग निज गौरव अथवा मोक्ष की अभिलाषा तो भुक्ति मुक्ति की रूपी अभिलाषा की एक चीकट जमी हुई है कीच जमी हुई है, चिकनाई जमी हुई है और चिकनाई जमी होने पर रूपी जो स्थान था उसमें बीच वाला जो ता था वो दो उनमें एक ता इतना महत्वपूर्ण था कि वो ता कहीं यदि भगवत चैतन्य स्वरूप है कहीं वो बैकुंठ स्वरूप है तब तो ठीक परंतु तो बैकुंठ स्वरूप न होकर के वो तादि चिन्मय न होकर के मायेक आसक्ति रूपी ता हो गया तो जब तक ता को हटाया नहीं जाएगा तब तक चित्त चित नहीं बनेगा तो चित्त को चित्त बनाने के लिए किसी वायपर की जरूरत होगी किसी पोछा की किसी जूना की जरूरत होगी और जूना से रगड़ करके जैसे चिकनाई को दूर किया जाता है इसी प्रकार श्री हरिनाम वो जूना है जो चित्त के ऊपर जमी हुई चिकनाई को रगड़ रगड़ करके साफ करेंगे बोलो जगन मंदल हरिनाम संकीर्तन की जय क्या बात एकदम विजन बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि विशुद्ध चित्त के दो स्वरूप हैं एक चित्त का स्वरूप है हैं दोनों ही चित्त पंत एक चित्त का स्वरूप है जो विशुद्ध सत्वात्मक होकर के विराजमान है वो चित्त तो बना रहेगा पंत चित्त में तारूपी कोई दूसरा माइक रूपी यदि कोई आवरण की चाह रही है सो उस ता को एरेस करने के लिए ता को मिटाने के लिए किसी वाइपर की जरूरत पड़ेगी और उसको जूना की जरूरत होकर के जब चित्त में से त हट जाएगा तब ये चित्त भी विशुद्ध सत्वात्मक बन जाएगा और उस विशुद्ध सत्वात्मक चित्त में जो चित्त ही है ऐसे विशु सत्वात्मक चित्त में या चित्त में फिर यह दास रूपी जीव ईश्वर रूपी पुरुष की सेवा करेगा दो हंस हैं एक राजंस है और एक है सेवक हंस पुरंजन पुनजनी के उपाक्षण में वो अभिज्ञात सखा ये कहते हैं हम तुम दोनों मांस मानसरोवर के हंस हैं मैं हूं राजहंस सेवक तो हंस सेवा हंस का यह कर्तव्य है कि वो राजहंस की सेवा करे परंतु तो वो सेवा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी वह कीच में डूबा हुआ है यदि वो नहाए भक्ति रूपी सरोवर में समुद्र में तो कीच हट जाएगी कीच हट जाने पर उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा कि मैं तो सेवक हंस हूं और सेवक हंस होकर के राजहंस की सेवा करना ये मेरा सही धर्म है तो अपनी कीच के हट जाने पर और अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर वो सेवक राज हंस राजहंस की सेवा करते हुए मान सरोवर की ओर उड़ते चला जाएगा ऐसे ही श्रीमद गुरुदेव के द्वारा जब ये बताया गया कि भाई तू चित्त में डबलता जो था माया का आवरण उससे अत्यंत अत्यंत आवरत हो रहा था और अपने आप को दे मान बैठा था इस अज्ञान रूपी कीच को मैं दे हूं ये देहात्म बुद्धि का तू त्याग कर देहात्म बुद्धि का जैसे ही त्याग करेगा जब माया की कालिख दूर होगी हरिनाम ग्रहण करने से तो तू अपने आप को चित्त का अंश ही मानेगा भगवत स्वरूप का अंश ही मानेगा और विशुद्ध सत्वात्मक जो बैकुंठ में भगवान विराजमान हैं उन भगवान की सेवा करने में तू प्रवृत्त हो जाएगा तो दर्प चित तो हो गया एक दर्पण जिस दर्पण में अहमता ममता और भोग रूपी दर्पण के ऊपर कीच जम रही है चिकनाई जम रही है खाली मिट्टी हो तो उसको तो जरा सा झाड़ा तो मिट्टी हट जाएगी दर्पण में प्रतिबिंब दिखने लग जाएगा परंतु तो यदि कहीं उसमें चीखने हाथ लग गए हैं तेल के हाथ लग गए हैं उसके ऊपर मिट्टी जम गई है तो वो नीचे हटेगी उसको दूर दूर करने के लिए जूना की जरूरत पड़ेगी उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बिम इत्यादि जो हैं उनकी जरूरत पड़ेगी तब विवेक रूपी साबन के द्वारा उस चित्त की चिकनाई को दूर किया जाएगा और वो विवेक रूपी चिकनाई और वाइपर इनकी जरूरत पड़ेगी उस वाइपर के लिए श्री नाम ही वाई पर है हरे नाम ही वो पहुंचा है जिस पहुंचा से चेतो दर्पण मार्जनम चित्र दर्पण उसका मार्जन होगा भरो महादार्म निर्वापण तो ये चित्रूपी दर्पण का मार्जन का तात्पर्य है कहीं साधु संघ कर चित्रूपी दर्पण मार्जन कैसे होगा इतनी बात हुई कि चित्त है एक दर्पण जो विशुद्ध सत्वात्मा की ही था परंतु तो उसके ऊपर अज्ञान की कालिक जम गई इसकी वजह से वहां विराजमान भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है और ये जीव भी कहीं देह को ही आत्मा मान कर के अज्ञान रूपी देहाध्यास रूपी किसी दर्पण में अपने स्वरूप का भी दर्श, दर्शन नहीं कर पा रहा है तो अपने स्वरूप का दर्शन करें करे, पर तो भगवत स्वरूप को ये अपनी आंखों के ऊपर आने वाले कीच के कारण भगवत स्वरूप का दर्शन कर पा रहा है अपने चित्त स्वरूप में तो माया का आवरण है और आंखों के ऊपर माया का आवरण होने के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान का दर्शन इसको नहीं हो रहा है चेतु दर्पण मार्जन तो ऐसी स्थिति में श्रीमद गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करें, गुरुदेव की शरणागति ग्रहण कर लेने पर जब श्री गुरुदेव इसे वो साबुन वो जूना प्रदान करेंगे नाम रूपी तो उस नाम रूपी जूना नाम रूपी साबुन से यह अपने चित्त को जब रगड़ेगा जब कृपा रूपी भक्ति के द्वारा और विवेक रूपी सावन और जूना के द्वारा जब अपने चित्त को रगड़ करके साफ करेगा तो जो मिट्टी है आवरण है विक्षेप है वह आवरण और विक्षेप दोनों हट जाएंगे और हट जाने पर चित्त निर्मल हो जाएगा और निर्मल चित्त में श्री प्रभु जो परमात्मा रूपी पुरुष है दो पुरुष बैठे हुए हैं हृदय में तो परमात्मा रूपी जो पुरुष है वह कहीं प्रकाशित हो जाएगा तो चेतो दर्पण मार्जनम इसके द्वारा आदर्श सबसे पहले संग चौदह जो अंग हैं उनमें संग, फिर साधु सेवा साधु सेवा के बाद में श्रद्धा श्रद्धा माने श्री नाम के द्वारा मुझे सब वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी शास्त्र के द्वारा मुझे सब वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी ये दृढ़ विश्वास किसी का नाम है श्रद्धा वो श्रद्धा होने पर फिर साधक जो है उन साधक का शास्त्र में विश्वास श्रद्धा में तीन चीज शास्त्र में विश्वास उपास्य श्री कृष्ण में विश्वास और साधन में विश्वास ये तीन चीज इनमें विश्वास इसी का नाम है श्रद्धा श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय माने इलाज कराते समय डॉक्टर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए दवाई में पूर्ण विश्वास होना चाहिए पथ्य का सेवन करना चाहिए और कुपथ्य का त्याग होना चाहिए ये चार चीज होंगी तो दवाई काम करेगी यदि डॉक्टर में विश्वास नहीं है तो दवाई काम नहीं करेगी दवाई में विश्वास नहीं है तो दवाई काम नहीं करेगी डॉक्टर ने दवाई के साथ में जो तथ्य बताया उसमें विश्वास नहीं है तो दवाई काम नहीं करेगी और जो कुपथ्य बताया है उसका त्याग नहीं किया गया है तो दवाई काम नहीं करेगी इसी प्रकार श्री कृष्ण में पूरा विश्वास कि मुझे कृष्ण को स्वास्थ्य को प्राप्त करना है आरोग्य को प्राप्त करना है फिर दवाई में पूरा विश्वास हरे नाम से बढ़कर के कोई दूसरी औषधि नहीं है फिर हर नाम के साथ में जो पथ्य है श्रद्धा उस श्रद्धा में पूरा विश्वास पथ्य को भी ग्रहण करें, भक्ति के अनुकूल जो वस्तुएं हैं वो विरुद्ध वस्तु है उन पथ्यों को ग्रहण करे और स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध जो वस्तु हैं उनका त्याग करेगा इन पांच चीजों को जब त्याग ग्रहण करेगा स्वाभिष्ट भाव मय स्वाभिष्ट भाव संबंधी स्वाभिष्ट भाव अंकुल स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध और स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध इन पांच वस्तुओं को प्राप्त करेगा तो उसे औषधि का लाभ मिलेगा तो श्री हरिनाम रूपी वह साबुन पानी या औषधि है जो चित्त के ऊपर जमे हुए रोग रूपी कालिख को रोग रूपी चिकनाई को श्री हरिनाम जैसे दूर करता है वैसे कोई दूसरी वस्तु दूर नहीं करती है इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम माने साधु संग साधु सेवा श्रद्धा पुनः साधु संग पुनः साधुसंग करते हुए फिर भजनक क्रिया ये साधु संघ आदो श्रद्धा तथा साधु संघ श्रद्धा और साधु संघ और भजनक क्रिया ये तीन सोपानों का वर्णन यहां पर किया चेतु दर्पण मार्जनम इन तीन सोपानों को अपने हृदय में मैं धारण करूं फिर आदेश महाप्रभु से आदेश करेंगे उसके अनुसार भी होना चाहिए उस प्रसंग को महाप्रभु जो नाम की महिमा में और जो साधन पद्धति बता रहे हैं उस साधन पद्धति को के प्रथम सोपान को प्रथम विशेषण को यहाँ पर निरूपण किया आगे के प्रसंग में जो आठ विशेषण हैं उनकी महिमा को निरूपण करेंगे शहर नाम संकीर्तन की जय गौर नेता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 गिरधारी देव की जय